नोशो टॉक नए मनुष्य का धन नंबर फाइव पुरानी संस्कृतियां और सभ्यताएं धीरे दीर धीरे चढ़ जाती हैं। उतनी पुरानी होती चली जाती हैं उतनी ही उनकी बीमारियां संघातक भी हो जाती ऊपर क्या बताया उन अभागी सभ्यताओं में से एक है जिनका सब कुछ पुराना होते होते मृत प्राय हो गया है यदि ऐसा कहा जाए कि इस जमीन पर हम अकेली मरी हुई सभ्यता है तो कोई अति सहयोगी न होगी दूसरी सभ्यताएं पैदा हुई मर गई और उनकी जगह नई सभ्यताओं ने जन्म ले लिया हमारी सभ्यता ने मरने की कला ही छोड़ दी और इसलिए नए जन्म लेने की क्षमता भी खोज जरूरी है कि बूढ़े चल बसे ताकि बच्चे पैदा हो और अगर कभी किसी देश में ऐसा हुआ कि बूढ़ों ने मरना बंद कर दिया तो बच्चों का पैदा होना भी बंद हो जाए हमारी सभ्यता के साथ ऐसा ही दुर्भाग्य हुआ है हमने मरने से इंकार कर दिया इस भ्रांति में कि अगर हम मरने से इंकार करेंगे तो शायद जीवन हमें बहुत परिपूर्णता में उपलब्ध हो जाएगा हुआ उल्टा मरने से इंकार करके हमने जीने की क्षमता भी खो दी हम मरे तो नहीं लेकिन मरे मरे होकर जी रहे हैं मरे मरे जीने से मर जाना हजार गुना बेहतर है क्योंकि मरने से फिर जन्म हो जाता है पुनर्जन्म हो जाता है व्यक्तियों का ही पुनर्जन्म नहीं होता सभ्यताओं संस्कृतियों का भी पुनर्जन्म होता है भारत ने एक अनूठा लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग किया है हम ठहर गए हैं जड़ हो गए हैं स्ट्रेग्नेंट हो गए हैं हम इतने जड़ हो गए हैं कि जीने के अंकुर हमसे निकल ही नहीं सकते जैसे कोई बीज पत्थर की तरह जड़ हो जाए निश्चित एक सुविधा होगी उस बीज को टूटना नहीं पड़ेगा अगर कोई बीज पत्थर हो जाए तो फिर टूटेगा नहीं बिखरेगा नहीं लेकिन तब उससे अंकुर भी पैदा नहीं होगा एक तो पहली बात युवकों के इस सम्मेलन में मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत को पुनर्जन्म के लिए रिबर्थ के लिए तैयार करना भारत का पुनर्जन्म हो सके इसकी तैयारी करनी और भारत का पुनर्जन्म हो इसके दो अंग होंगे एक अंग तो पुराने भारत की मृत्यु हो और दूसरा अंग नए भारत का जन्म हो और इन दोनों अंगों में मृत्यु पहले होगी जन्म पीछे होगा तो एक तो हमें पुराने भारत को किसी तरह दफनाना है ताकि नया भारत जन्म ले सके और इस दिशा में चिंतन करना है सोचना है कि हमने पुराने को किस भांति बचा रखा है हम उसे कैसे दफनाएं? पहली बात भारत का पुनर्जन्म कैसे हो इस संबंध में दो एक सूत्र मैं आपसे अभी कहना चाहूंगा एक तो किसी भी देश का पुनर्जन्म तब होता है जब उसकी आंखें अतीत की तरफ से हट जाती है और भविष्य की ओर लग जाती है नया जन्म भी तभी होता है जब कोई कौन भविष्य की तरफ देखने लगती है और अतीत की तरफ से आंखें हटा लेती है। हमारा देश पीछे की तरफ देखने वाला देश है जो हजारों साल से पीछे और पीछे ही देखता रहता है हमारे भविष्य की कोई कल्पना कोई कामना कोई स्वप्न नहीं हमारे पास स्मृतियां हैं कल्पनाएं है बिल्कुल नहीं हमारे पास अतीत के अनुभव हैं लेकिन भविष्य को जन्म देने की योजनाएं बिल्कुल नहीं और जो कौम भी पीछे की तरफ बन जाती है वो कौम आगे चलने में असमर्थ हो जाए तो आश्चर्य नहीं जन्म होगा भविष्य में लेकिन भविष्य में जन्म तभी हो सकता है जब अतीत के मुर्दा घर से अतीत के मर से हमारा छुटकारा हो चुका उन्नीस में रूस के लोगों ने तय किया कि हम पीछे की दुनिया को नमस्कार करते हैं और एक नई सभ्यता को जन्म देंगे तो 50 वर्षों में रूस ने इतनी शक्ति पैदा की जितनी पांच वर्ष का पुराना रूस कभी पैदा नहीं कर सकता और उसका राज उसका राज कम्युनिकल नहीं है उसका राज साम्यवाद नहीं उसका राज एक छोटी सी बात में है और वो ये कि उन्नीस में रूस के जवानों ने तय कर लिया कि अब हम पीछे की तरफ ना देखेंगे अब हम आगे की तरफ देखेंगे अमेरिका जमीन पर सबसे नई कौन है अमरीका का कुल इतिहास 300 वर्ष पुराना है और हमें शर्म भी नहीं आती कि हम वर्ष पुरानी सभ्यता के सामने 300 वर्ष पुराना कहना भी गलत है कहना चाहिए 300 वर्ष नया 300 वर्ष में कोई पुराना नहीं होता 300 वर्ष पुरानी सभ्यता के सामने हम जो दस हजार वर्षो से जमीन पर थे अगर दिक्षा के हाथ फैलाए खड़े हों तो थोड़ा विचार नहीं है कि कहीं कोई भूल हो गई अमेरिका के पास इतनी समृद्धि का जो आकाश टूट पड़ा और इतनी शक्ति अर्जन हो सकी उसका कारण क्या है उसका कारण सिर्फ एक है कि अमेरिका के पास पीछे देखने को कोई इतिहास नहीं है अतीत नहीं है अमेरिका के पास कोई पास्ट नहीं है अगर वो बहुत पीछे जाएं तो वाशिंगटन से पीछे नहीं जा सकते अगर बहुत याद करें तो लिंकन वाशिंगटन, दो चार नाम के सिवाय उनके पास याद करने को भी कुछ नहीं है अमरीका के पास पीछे जाने के लिए उपाय नहीं है इसलिए आगे उन्हें जाना पड़ा और रूस के पास पीछे जाने का उपाय था लेकिन उसने वो रास्ता तोड़ दिया और आगे उसे जाने का रास्ता सुन गया आज चीन भी 10 वर्षों में अद्भुत गति किया है दस वर्षों में चीन ने भी जमीन के बहुत पिछड़े हिस्से से पृथ्वी के प्रमुख हिस्सों में हाथ बटा लिया है आज पृथ्वी की अग्रगण शक्तियों में वो खड़ा हो गया है और उसका भी कोई और कारण नहीं सिर्फ कारण एक जो कौम भी अपने अतीत के प्रति अपनी आंखों को हटा लेने में समर्थ हो जाती है उसका भविष्य का द्वार मिल जाता है और जो शक्ति अतीत के चिंतन में व्यर्थ ही व्यय होती है वो शक्ति भविष्य के निर्माण में संलग्न हो जाती है इस देश के सामने इस देश के युवकों के सामने पहला काम तो यह है कि भारत को उसके अतीत से मुक्त करवा चाहिए अगर एक बात हमारी शक्ति पीछे की तरफ से लौट आए और आगे की तरफ का हो जाए, तो कोई नहीं कह सकता कि हम आने वाले 20-25 वर्षों में पृथ्वी की बड़ी शक्ति नहीं हो सकते। कोई भी नहीं सोच सकता था आज से 50 साल पहले के रूस भी कोई शक्ति हो सकता है और कोई नहीं सोचता था आज से 15 साल पहले की चीन भी कोई शक्ति हो सकता है कोई नहीं सोचता आज की भारत कभी शक्ति हो सकेगा लेकिन भारत भी शक्ति हो सकता है लेकिन मनुष्य के मन की जो प्रक्रिया है काम करने की अगर उसके विज्ञान को हमने समझे तो ये नहीं हो सकेगा हम अब भी पीछे की तरफ भी देखे चले जाते हैं हमारा सारा का सारा व्यक्तित्व अतीत उन्मुख पाक सेंटर्स जबकि ध्यान रहे पीछे की तरफ देखना बुढ़ापे का लक्षण कभी आपने नहीं देखा होगा कि बूढ़ा आदमी भविष्य की तरफ देखे और अगर कोई बूढ़ा आदमी भविष्य की तरफ देखता हुआ मिल जाए तो समझ लेना कि उसे उम्र बूढ़ा नहीं करती। बूढ़ा आदमी अतीत की तरफ देखता है आराम कुर्सी पर बैठकर रिटायर्ड होकर पीछे की तरफ देखता रहता है वे दिन जो उसने जिए वे प्रेम जो आए और गए यज और पद और पदवियां और अतीत के रास्ते पर उन्हें भी धूल लौट के देखता रहता है पीछे देखना बूढ़े आदमी का लक्षण बच्चे भविष्य की तरफ देखते हैं अकल में भविष्य की तरफ देखना नए होने ताजा होने जवानी होने का सूत्र है और अगर पूरी कौम पीछे की तरफ देखने लगे तो वो कौम मरी जाएगी धीरे धीरे सड़ती जाएगी और समाप्त दस हजार वर्षो से पृथ्वी पर जिनकी सभ्यता है वे अपनी रोटी रोजी भी नहीं जुटा सकेंगे, कपड़े भी नहीं जुटा सकेंगे, वे अपने खाने पीने का इंतजाम भी नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बातें तो करनी बहुत असंभव है क्योंकि बाकी सब बातें अतिरिक्त तो ऊर्जा से होगी जब तक कोई कौन रोटी कपड़े रोजी न जुटा सके तब तक कुछ और नहीं कर सकती ये सब हो जाए तभी चेतना ऊपर उठती है तब वो धर्म और विज्ञान और संगीत और कला और साहित्य में गति करती है हम अत्यंत दिन दर दरिद्र की बातें खड़े और कल भी क्या हमें ऐसे ही खड़े रहना है ये सवाल पूछ लेना जरूरी आज अमेरिका के चार किसान मेहनत कर रहे हैं तो एक किसान का गेहूं हमें मिल रहा है अमेरिका में चार किसानों में से एक किसान की मेहनत हमें मिल रही तब हम किसी तरह जिंदा हैं लेकिन अमेरिका हमें कितनी देर तक ये गेहूं दे सकेगा अमरीका की खुद जनता चिंता और विचार में पड़ गई है अमेरिका के बड़े विचारकों ने यह सवाल उठाना शुरू किया है कि हम कितनी देर तक भारत जैसे बड़े मुल्क को रोटी दे सकेंगे उन्नीस के बाद नहीं इसलिए तो अमरीका के एक बड़े चिंतक ने अभी घोषणा की है कि जिस दिन अमेरिका ने भारत को गेहूं देना बंद कर देगा उसी दिन भारत में इतने बड़े अकाल की संभावना है जिसमें 10 करोड़ लोग भी मर सकते हैं मैं दिल्ली में था एक बड़े नेता को मैंने कहा उन्होंने कहा 1978 बहुत दूर है अभी तो उन्नीस सौ बहत्तर निपट जाए तो बहुत वो उन्नीस तो की चिंता में संलग्न है भारत के नेता को चुनाव से ज्यादा और कोई महत्वपूर्ण सवाल ही नहीं भारत के युवकों को सोचना पड़ेगा और ठीक भी है शायद 1978 तक दिल्ली में आज जो भी नेता हैं उनमें से एक भी नहीं होंगे इसलिए उनके लिए वो सवाल भी नहीं वे सब इस चिंता में हैं कि उन्हें स्टेट फंडल कैसे मिल सके उन्हें राज्य के द्वारा दफनाने का उपाय कैसे हो सके वे सब इस चिंता में समझे इसलिए कोई बूढ़ा आदमी कुर्सी से हटना नहीं चाहता क्योंकि कुर्सी पर रहते मर जाए तो राज्य के सम्मान के साथ मरता है कुर्सी से नीचे हट के मर जाए तो अखबारों में पता भी नहीं चलता कि वो आदमी कब मर गया और जिंदा शादी कि नहीं हिंदुस्तान का सारा नेतृत्व बूढ़ा है और उस बूढ़े नेतृत्व को कोई चिंता नहीं है हिन्दुस्तान के भविष्य वो अपने आदमी मरने की व्यवस्थित योजना में संलग कौन कौन राजघाट पर दफनाए जा सकेंगे इसकी चिंता में संक लेकिन भारत के युवक को सोचना पड़ेगा उसे जीना है कल और उस दुनिया के साथ जीना है जो रोज ताकत होती चली जा रही है अमरीका चांद पर उतरा है तो एक आदमी के पैर चांद पर पड़ सके इसके लिए 180 सौ अरब रूपया खर्च करने पड़े एक तरफ इतनी समृद्धि है अब ये बिल्कुल लग्जरी है चांद पर तो उतरने का अभी कोई प्रयोजन नहीं लेकिन एक आदमी चांद पर तो उतर सके और पहला झंडा अमेरिका का घर सके उसके लिए वो 180 अरब रुपए खर्च कर सकता है एक तरफ हम हैं क्या हम अपने पेट भरने के लिए भी कुछ खर्च करने की सुविधा हमारे पास नहीं है और सारी दुनिया के कर्जदार होते चले जाते हैं सारी दुनिया के सामने भीख मांगते चले जाते हैं एक यूनिवर्सल वैगर की हमारी हैसियत हो गई ऐसे पुराने दिनों से हमारे महापुरुष भीख मांगते रहे लेकिन उन महापुरुषों ने भी कभी ना सोचा होगा न बुद्ध ने न महावीर ने न विनोबाने उनने भी कभी न सोचा होगा कि ऐसा वक्त भी आएगा कि पूरा देश विकारी हो जाए और पूरा देश भिक्षा मांगने पर जिए वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भिक्षा की वृत्ति श्रेष्ठतम है बाकी सब वृत्तियों में कभी चोरी झूठ बेईमानी भी करनी पड़ती है भिक्षा की वृत्ति एकदम पवित्र ऐसा लगता है कि शास्त्रों की ये बात पूरे देश में ही स्वीकार करती हम सारी दुनिया में भीख मांगने का काम कर रहे हैं ये कितने दिन चलेगा ये ज्यादा देर नहीं चल सकता है चलना भी नहीं चाहिए मैं तो ये मानता हूं कि जो हमारी सहायता कर रहे हैं वो हमारे मित्र नहीं हैं। सारी दुनिया को हमें सहायता करने से इंकार कर देना चाहिए मैं तो मानता हूं कि सारी दुनिया को कह देना चाहिए तुम समझो तुम्हारा काम समझो तुम बड़े आध्यात्मिक लोग हो तुम बड़े ज्ञानी हो जगत गुरु हो तुम अपनी व्यवस्था खुद ही करो तुम्हारी संस्कृति बड़ी महान है तुम खुद उसे बचाओ एक गेहूं का दाना दुनिया से भारत की तरफ नहीं आना चाहिए और न सहानुभूति की एक नजर आनी चाहिए तो शायद उस परेशानी में हम कुछ चिंतन करें और शायद आगे के कुछ करें लेकिन उनकी दया हमारे लिए महंगी पड़ गई हम उनकी दया के नीचे ऐसे निश्चिंत हो गए जैसे कि धूप में मरुस्थल में चलने वाला कोई यात्री किसी वृक्ष की छाया से नीचे बैठ के भूल जाए कि चारों तरफ जलती हुई धूप है और मरुस्तल ये छाया बहुत देर टिकने वाली नहीं है क्योंकि उधार छायाएं बहुत देर नहीं टिक सकती और उधार छायाएं बहुत जल्दी खतरनाक सिद्ध हो जाए तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं युवक क्रांति दल युवकों के विचार करने के लिए और भारत को अतीत से छुड़वाने के लिए और भविष्य उन्मुख करने के लिए विचार का एक वातावरण सारे देश में पैदा करें विचार की एक क्रांति जरूरी है इस देश में विचार की क्रांति कभी हुई ही नहीं है वैचारिक क्रांति का हमें समझने भी नहीं आता कि क्या अर्थ होता है तो दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि वैचारिक क्रांति के लिए एक वातावरण जनमाना है वैचारिक क्रांति का अर्थ होता है कि जिन विचारों के आधार पर हम अब तक जीते थे जरूर उन विचारों में कहीं कोई बुनियादी भूल है अन्यथा हम इतनी बुरी तरह दलित पीड़ित दास और गुलामी से न गुजर हमारे मूल विचारों की जड़ में कहीं कोई भूल है हम कहीं ना कहीं गलत सोचने के आधार पर अपने देश का भवन खड़ा कर लिए एक एकाध दो बातें मैं सुझाना चाहता हूं जैसे भारत हजारों साल से पदार्थ की मैटर की निंदा कर रहा है उपेक्षा कर रहा है जो कौम पदार्थ की निंदा और उपेक्षा करेगी वो कौम दीन और दरिद्र हो जाएगी ये सुनिश्चित अगर कोई कौम शरीर की निंदा करने लगे तो वो कौन शरीर से कमजोर हो जाए दिनहीन हो जाए ये भी आश्चर्य नहीं हम हजारों साल से शरीर के विरोध में पदार्थ के विरोध में खड़े और ध्यान रहे आत्मा का मंदिर शरीर के द्वारा और कहीं खड़ा नहीं हो सकता और ये भी ध्यान रहे कि अगर आध्यात्मिकी ऊंचाईयां छूनी हो तो भी पदार्थ की ही नींव पर उन ऊंचाइयों को छूने के प्रयास किए जा सकते कोई एक मंदिर बनाए और कहे कि हम अपने मंदिर में सिर्फ स्वर्ण शिखर ही रखेंगे पत्थरों की नींव नहीं डालेंगे तो वो मंदिर कभी खड़ा नहीं होगा स्वर्ण शिखरों से मंदिर खड़े नहीं होते पत्थरों की नींव भरनी पड़ती है नीं जमीन में छिप जाती है दिखाई भी नहीं पड़ती फिर ऊपर स्वर्ण कलश भी चढ़ाए जा सकते अध्यात्म जीवन का स्वर्ण कलश है शरीर और पदार्थ जीवन की नींव ये देश हजारों साल से शरीर और पदार्थ को इंकार कर रहा है इसलिए हम विज्ञान को कोई जन्म नहीं दे सके और जो विज्ञान को जन्म नहीं दे सकेगा वो धीरे धीरे शक्तिहीन दीन और दरिद्र हो जाए क्योंकि विज्ञान तरकीब है स्वस्थ होने की विज्ञान तरकीब है समृद्ध होने की विज्ञान तरकीब है शक्तिशाली होने की पदार्थ के इंकार ने हमें अवैज्ञानिक बना दिया और पदार्थ के इनकार ने हमें आध्यात्मिक बना दिया होता तो भी ठीक था वो भी नहीं हो सका क्योंकि दीन दरिद्र लोग आध्यात्मिक नहीं हो सकते अध्यात्म आखिरी लग्जरी अध्यात्म अध्यात समृद्धि का आखिरी विलास जब जीवन की सब जरूरतें पूरी हो जाती हैं और कोई जरूरत शेष नहीं रह जाती तब परमात्मा की जरूरत पैदा होती है तो वो अंतिम जरूरत होगी आखिरी आवश्यकता है जो आदमी की पैदा होती इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि रूस आने वाले 50 वर्षों में आध्यात्मिक होने को मजबूर हो जाए यद्यपि रूस के नेता ऐसा नहीं सोचते और रूस के नेता सोचते हैं कि रूस पूर्ण भौतिकवादी है लेकिन आने वाले 50 वर्षों में रूस निरंतर आध्यात्मिक होता चला जाए उसे होना ही पड़ेगा आने वाले 50 वर्षों में अमेरिका में अध्यात्म के नए से नए मंदिर निर्मित होंगे उसका कारण है कि जब कोई कौन पूरी तरह समृद्ध हो जाती है और जब जीवन के नीचे की जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो ऊपर की जरूरतों की याद आने प्रारंभ होती है जब कोई पेट भर जाता है तो संगीत भी जनता है और जब तन ढक जाता है तो आत्मा को ढकने का ख्याल भी पैदा होता है और जब जिंदगी की पृथ्वी पर सब सुविधा हो जाती है तो आंखें आकाश की तरफ उठनी शुरू हो जाती मनुष्य निरंतर खोजना चाहता है मनुष्य एक खोज है और जब पदार्थ की खोज पूरी होने लगती है तो परमात्मा की खोज शुरू हो जाती है। भारत पदार्थ को धन को समृद्धि को इंकार करके आध्यात्मिक नहीं हो पाया वैज्ञानिक तो हो ही नहीं सकता इस देश में पुनर्विचार और विचार की क्रांति पैदा करने का अर्थ है हमने अब तक जिन आधारों पर अपने को सोचा और समझा है उन आधारों को फिर से हिला के देखने की जरूरत है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं भारत में भौतिकवाद की एक अनिवार्य लहर आवश्यक है और ध्यान रहे भौतिकवाद और अध्यात्मवाद में कोई विरोध नहीं शरीर और आत्मा में कोई विरोध नहीं अगर शरीर और आत्मा में विरोध हो तो दोनों एक क्षण साथ न रह सके और परमात्मा और पदार्थ में भी कोई विरोध नहीं है अन्यथा परमात्मा पागल है कि पदार्थ को जन्म दे और संसार और मोक्ष में भी कोई विरोध नहीं हो सकता अन्यथा संसार कभी का मिट जाए सिर्फ मोक्ष रह जाए सीढ़ियां हैं विरोध नहीं है। शरीर पहली सीढ़ी है पदार्थ पहली सीढ़ी है परमात्मा दूसरा शरीर पर यात्रा करके ही आत्मा तक पहुंचना होता है और पदार्थ की यात्रा करके ही परमात्मा भारत ने एक बुनियादी भूल की है सिर्फ परमात्मा में जीने की उसका परिणाम बहुत महंगा हुआ है हमें अपने विचार के सारे आधार बदल देने पड़ेंगे हमें फिर से सोचना पड़ेगा तो एक भारत में एक भौतिकवादी चिंतन की जन्म की जरूरत है अध्यात्मवाद के विरोध में नहीं अध्यात्मवाद की बुनियाद बनाने के लिए दूसरी बात भारत हजारों साल से इतने दुख में रहा है इतनी पीड़ा में रहा है तो उसने धीरे धीरे दुख और पीड़ा को भी सम्मान देना शुरू कर दिया और जब कोई समाज दुख और पीड़ा को सम्मान देने लगे तो उसकी सुख की खोज बंद हो जाती है भारत ने इतना दुख सहा है कि धीरे धीरे उसने दुख को ही जीवन मान लिया हम ऐसा समझने लगे हैं कि दुख ही जीवन है और जब कोई ऐसा समझने लगे कि दुख ही जीवन है जब कोई ऐसा समझने, तो समझने लगे कि बीमारी ही स्वास्थ्य है तो फिर स्वास्थ्य के उपाय बंद हो जाएंगे और जब कोई ऐसा समझने लगे कि दुखी होना पृथ्वी पर अनिवार्य है पृथ्वी पर सुखी नहीं हुआ जा सकता तो फिर पृथ्वी पर सुख को पैदा करने की श्रम चेष्टा और संकल्प बंद हो जाएंगे निरंतर दुख में रहने के कारण हमने दुख को सम्मान देना शुरू कर दिया है हमने नए नए नाम रख लिए दुख के लिए अगर कोई आदमी दुखी है दरिद्र है दीन है और अपनी दीनता अपने दुख अपनी दरिद्रता को मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करता है बल्कि उसे वर्ण कर लेता है तो हम कहते हैं परम संतोषी इस परम जड़ को हम परम संतोषी कहते मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसमें निर्भर है कि वो अपने दुख को कितना कम करे अपने सुख को कितना बढ़ाए मनुष्य के जीवन की यात्रा निरंतर सुख को बढ़ाने की यात्रा है पहले दुख से सुख और फिर सुख से आनंद लेकिन जो दुख को ही जीने लगेगा वो सुख तक नहीं पहुंचेगा और जो सुख तक नहीं पहुंचता वो कभी आनंद तक नहीं पहुंचता दुख से जो बचता है एक दिन सुख पर पहुंचता है और जब सुख पर पहुंचता है तो अचानक पाता है कि सुख भी दुख का ही एक नाम है और तब वो आनंद की यात्रा में आगे बढ़ता हम दुख में ही संतुष्ट हो गए अगर कोई आदमी दुख में संतुष्ट है तो हम उसका बड़ा आदर करते हैं अगर ऐसे लोगों को आदर मिलेगा तो फिर ठीक है दुख के बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं रहता है और यहीं तक नहीं कि लोग दुख में संतुष्ट हों ऐसे लोग भी हैं जो अपने ऊपर स्वेच्छा से दुख आरोपित करते हैं उनको हम कहते हैं तपस्वी उनको हम तपश्वरियावास करते हैं जो लोग दुख में जीते हैं और शांति से जी लेते हैं उनको कहते हैं सहिष्णु संतोषी और जो लोग उनसे भी आगे बढ़ जाते हैं कि दुख को निमंत्रण दे आते हैं कांटे बिछा के बिस्तर बना लेते हैं नंगे धूप में खड़े हो जाते हैं भूखे मरते हैं या उपवास करते हैं उनको हम कहते हैं वो तपश्चर्या कर हैं इनको हम परम आदर देते हैं जब कोई कौम ऐसे लोगों को आदर देने लगे जो दुख को बुला के घर ले आते हो तो वो कौम पागल हुई जा रही वो विक्षिप्त हो जाएंगे। ये पागलपन का लक्षण है और कुछ स्वस्थ मनुष्य दुख से मुक्त होना चाहता है अस्वस्थ मनुष्य दुख को और बुला के ले आता है कोई भी स्वस्थ चित्त व्यक्ति दुख को आमंत्रण नहीं देता स्वस्थ चित्त व्यक्ति दुख से ऊपर उठने के निरंतर प्रयास करता है रुग्ण चित्त साइकोटिक न्यूरोटिक जिसको हम कहें जिसके मन में कुछ रोग पैदा हो गया है वही दुख को निमंत्रण दे आता है अगर एक आदमी के पैर में कांटा गड़ता हो तो स्वस्थ आदमी कांटे को निकालेगा लेकिन ऐसा आदमी हो सकता है जो संतोष रख ले कि कांटा लग गया तो ठीक तो हम उसे आदर देंगे लेकिन इस देश ने धीरे धीरे आदर इतना ज्यादा दिया है कांटे लगे आदमी को कि कुछ लोग जिनके पैर में कांटा नहीं लगा है वो जाके कांटा लगा लेते क्योंकि इस देश में दुखी हुए बिना आदर नहीं मिल सकता अगर कोई आदमी पैदल यात्रा करने लगे तो हम बहुत आदर देंगे पदयात्री को हम बड़ा आदर देंगे तो बड़ा महानकारी होगा लेकिन हमें पता नहीं कि जिस देश में पदयात्री को आदर मिलेगा उस देश में राकेट पैदा नहीं होगा और जितने पदयात्री हैं वो सब उस देश के दुश्मन हैं क्योंकि वो रॉकेट को उस देश में पैदा नहीं होने देंगे आदर मिलेगा पदयात्री को तो चांद पर जाने के लिए कोई पदयात्रा तो हो नहीं सकती चांद पर जाने के लिए तो रॉकेट चाहिए लेकिन रॉकेट तो वो लोग विकसित करेंगे जो निरंतर आवागमन के लिए श्रेष्ठतम साधनों का विकास करें पैर आदमी का निकटतम साधन है जो प्रकृति से मिला जिसमें कोई विकास करने की जरूरत नहीं अगर पदयात्री को हमने आदर दिया तो हम ये कह रहे हैं कि जैसा आदमी को प्रकृति ने बनाया है वो आदर योग है फिर विकास का उपाय नहीं रह जाता। विकास का उपाय तो सभी निकल सकेगा जब हम अपने आदर के बिंदु बदले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं भारत में दुखी आदमी का आदर हमारे प्राण लिए ले रहा सुसाइडल आत्मघाती भारत में सुख का सम्मान बढ़ना चाहिए विचार का हमें नियम बदलना पड़ेगा दुखी आदमी को आदर देना बंद करना पड़ेगा दुख को वरण करने वाले आदमी को तपश्चर्या रथ है ऐसा कहना बंद करना पड़ेगा और मैं आपसे कहता हूं जिस दिन आप आदर देना बंद कर देंगे आपके 100 तपस्वियों से निन्यानवे एकदम विदा हो जाएंगे उनका कोई पता नहीं चलेगा कि वो कहां चलेगा आपका आदर उनको अपनी मूलता में स्थिर रखने में सहयोगी हो होता है मैं तो आपसे कहता हूं कि किसी भी मूर्तापूर्ण बात को आदर देने लगे गांव में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो वो काम भी करके दिखा देंगे गांधी जी के आश्रम में एक सज्जन थे भंसाली वो छह छह महीने तक गाय का गोबर खाके ही रह जाते थे उनको गांधी जी भी आदर देते थे पूरा आश्रम आदर देता था कि मान तपिस्वी फिर उनका पागलपन बढ़ता ही जलता है फिर वो गाय का गोबर ही खाने लगे और जब उन्होंने देखा कि गाय का गोबर खाने के कारण उनकी तपस्या की बड़ी ख्याति पहुंच रही और ऐसी हालत आ गई कि गांधी जी के आश्रम में कोई आए तो पहले भंशाली को दर्शन करने जाए क्योंकि वो मान उतने तो गांधी जी भी उतने त्यागी नहीं थे गोबर तो वो भी गौ का ना खाते अगर कोई मुल्क समझदार हो तो भंशाली जैसे लोगों को पागलखाने में इलाज करवाना चाहिए लेकिन मुल्क ना समझ और मुल्क ने मालूम कैसे नियम बना रखे हैं कि वह ऐसे लोगों को आदर दिए चला जाता है फिर उनका पागलपन बढ़ता चला जाता है फिर उनकी विक्षिप्तता बढ़ती चली जाती है फिर वे अपने हाथ से दुख के नए नए ईजादे करने लगते हैं दुख की इजाद नहीं करनी है बहुत दुख हम झेल चुके अब हमें सुख की इजाजत करनी है और सुख की इजाजत करनी हो तो दुख को तप को आदर देना बंद करना पड़ेगा भारत को गरीब बनाए रखने में भारत के तपस्वियों का बुनियादी हाथ है क्योंकि जब तक कोई पूरी कौम सुख को प्रेम ना करे तब तक सुख के साधन पैदा नहीं किए जा सकते और जब तक पूरी कौम सुख के लिए संलग्न ना हो जाए तब तक कभी सुख के साधन निर्मित नहीं हो सकते हम सुख से भयभीत तो लोग सुख की खोज करने वाला पापी मालूम पड़ता है पुण्यात्म को मालूम पड़ता है जो दुख की खोज करता है क्या पाप और कुंड की यह परिभाषा जारी रखनी है कि इस परिभाषा को बदलना है युवकों को इसे बदलने की दिशा में कदम उठाने पड़े सुख ही आदमी को अपने मन में आत्मनिंदा की कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तान की हालत उल्टी है यहां अगर कोई आदमी सुख खोज लेता है तो अपने आप को निंदित समझता वो समझता है कि मैं कमजोर हूं बाकी हूं वासनाग्रस्त हूं इसलिए सुख खोज रहा नहीं तो मैं भी तपश्चर्या करता इसलिए सुखी आदमी को आप देखें कि दुखी आदमियों के पैरों में जाकर सिर रस्ता मिलेगा हिंदुस्तान के नंगे साधु के पास हिंदुस्तान का करोड़पति सिर झुकाता हुआ मिलेगा उसका तो और कोई कारण नहीं ये आत्मनिंदित है ये सेल्फ कंटेन है ये समझ रहा है कि मैं बड़ा पापी हूं ये बड़ा पुण्य आत्मा है मैं कमजोर आदमी हूं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मैं भी तपश्चर्या करूंगा जब तक नहीं बनता तब तक तपस्वी के कम से कम पैर कुछ होने चाहिए हिन्दुस्तान में सुख की कोई प्रतिष्ठा नहीं सुख अप्रतिष्ठित है Please, सुख कैसे हम पैदा कर पाएंगे सारी दुनिया सुख को एक तरह की प्रतिष्ठा देती है और ध्यान रहे ये मैं और भी बात आपसे कहना चाहता हूं जो लोग दुख को आदर देते हैं धीरे धीरे दूसरे को दुख देने में रस लेने लगते हैं सडिस्ट हो जाते हैं या मैसुचिष्ट हो जा या तो खुद को दुख देते हैं या दूसरों को दुख देते हैं जो आदमी सुख की निंदा करता है वो दूसरे को सुख कभी भी नहीं दे सकता क्योंकि जिस चीज की निंदा की जाती है वो देना कहते हैं। ध्यान रहे जो आदमी खुद सुखी हो सकता है वही आदमी दूसरों के लिए भी सुख का साथी बन सकता है अन्यथा कभी भी सुख का साथी नहीं बन सकता तो सारा मुल्क एक दूसरे को दुख देने में उत्सुक है और हजार हजार तरकीबों से हम एक दूसरे को दुख देते हैं हम अपने सुख की उतनी फिक्र नहीं करते जितना कोई दूसरा सुखी हो जाए इसकी चिंता में रहते हैं कि कहीं कोई दूसरा सुखी ना हो हम उसकी चिंता में रहते हैं कि किसी आदमी को कैसे दुखी किया जाए एक तरह का विक्षिप्त रोग पैदा हो गया है सबको दुखी करने का दुखी देखने का और उसके पीछे कारण है मनोवैज्ञानिक कारण है हमने सुख को आदर नहीं दिया इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो मैं युवकों से कहना चाहता हूं कि वो देश के मन को सुख की दिशा में उग्रवाहित करें कि व्यक्ति ही खुद का सुख खोजने वाला व्यक्ति ही दूसरे के सुख की भी चिंता और विचार करता है अब एक फकीर सड़क पर नंगा पड़ा हुआ है भूखा पड़ा हुआ है धूप में पड़ा हुआ है, उससे तो जाके आप कही हिन्दुस्तान बहुत गरीब वो कहेगा कैसी गरीबी गरीबी का क्या मतलब हम तो यहां भी बड़े आनंद एक नंगे पड़े हुए फकीर को यह कभी ख्याल में नहीं आ सकता कि देश नंगा है तो दुख में होगा जिसने खुद के दुख को स्वीकार कर लिया है वो दूसरे के दुख के प्रति कठोर हो जाता है इनसे हो जाता है उसका दूसरे के दुख की संवेदना कम हो जाती दूसरे के दुख की संवेदना तभी हो सकती है जब हमें सुख का रस हो और हमें अपने दुख की पीड़ा हिंदुस्तान में आकाश पड़ता है तो हिंदुस्तान के मन में कोई बहुत पीड़ा पैदा नहीं होती उससे और स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड में उससे ज्यादा पीड़ा पैदा हो है उसका कारण क्या है उसका कारण यह है कि वे सुख का रथ ले रहे हैं और सुख की दिशा में गतिमान होते हैं उनकी कल्पना के बाहर है कि लाखों लोग भूखे मर जाए हमारी कल्पना में इससे कोई तकलीफ नहीं होती हम सब भूखे मर ही रहे हैं वहां भूखे मरने को हमने स्वीकार कर लिया है जीवन मान लिया है तुम्हारे मन में कोई तकलीफ नहीं होती सड़क पर अगर एक आदमी भीख मानता दिखता है तुम्हारे मन को कोई पीड़ा नहीं होती के मन को पीड़ा हो जाती यह अमानवीय मालूम पड़ता है कि एक आदमी को भीख मांगना पड़े अगर सुरेंद्रनगर में कोई भीख मांग रहा है तो सुरेंद्रनगर के लोगों को ऐसा नहीं लगता कि सुरेंद्रनगर का अपमान है ऐसा नहीं लगता भीख मांग रहा है किसी को कहीं कोई उससे छूता नहीं फिर दे पर। और अगर कोई दो पैसे उस भीख मंगे को दे भी देता है तो दो पैसे देने में पुण्यात्मा होना अनुभव करता है यह अनुभव करता है तो उसने कोई बड़ा पुण्य किया एक भिकमंगा गांव में जी रहा है इसलिए मैं पापी हूं ऐसा कोई अनुभव नहीं करता एक भिकमंगा के कारण अनेक लोग दो दो पैसा करके पुण्यात्मा जरूर हो जाते हैं लेकिन पूरा गांव पापी है ऐसा अनुभव करता कि गांव में एक आदमी को भीख मांगनी पड़ गई तो पूरा गांव इसी तरह जुम्मेवार है यह कोई अनुभव की बात नहीं है हमारी संवेदना कम हो गई है और संवेदना को मारने को हम बड़ी साधना समझते हैं कि आदमी जितना जड़ हो जाए जितना बोथला हो जाए उसकी सेंसिटिविटी जितनी मर जाए धूप उसे धूप मालूम न पड़े ठंड उसे ठंड मालूम न पड़े कांटा उसे कांटा न मालूम पड़े भूख उसे भूख न मालूम पड़े ऐसे आदमी को हम कहेंगे चित्तपुरुष परम लेकिन ऐसा आदमी का क्या मतलब होता है ऐसे आदमी मतलब होता है उसकी संवेदनशीलता मर गई और जिसकी अपने प्रति संवेदनशीलता मर जाती उसकी सबके प्रति संवेदनशीलता मर जाती इसलिए हिंदुस्तान में करोड़ करोड़ वर्षों से सन्यासी हैं साधु हैं लेकिन उनके मन में हिंदुस्तान की दीनता और दरिद्रता की कोई पीड़ा पैदा नहीं होती नहीं हो सकती वे खुद ही पीड़ा के प्रति बिल्कुल सख्त और कठोर हो गए हिन्दुस्तान के मन को सुख आकांक्षी बनाना है दुख से ऊपर उठने की योजना उसे देनी, सुख का आदर और सम्मान बढ़ाना है संवेदनशीलता बढ़ानी है घटानी नहीं संवेदनशीलता जितनी बढ़ेगी उतना जीवन सुंदर और सुखी बनाया जा सकता है लेकिन हम कहते हैं उस आदमी को तो परम जो वहीं पाखाना कर ले और वहीं बैठ के खाना खा ले तो हम कहेंगे ये परम ज्ञानी इसे पाखाने में और खाने में कोई वेद नहीं रख लेकिन अगर ऐसे परम ज्ञानी मुल्क में बढ़ते चले जाएं तो ध्यान रहे हमारा खाना और पाखाना करीब करीब एक दफा होगा चला जाए धीरे धीरे परिणाम यह हो जाएगा कि हम जो खाएंगे उसे दुनिया में कोई खाने को राजी नहीं होगा जिसे हम खाना कह रहे हैं उसे पश्चिम की गाय और भैंस भी इंकार कर देगी खाने को वहां का डायजिशन उसको गाय को देने को इंकार कर देगा कि यह खाना गाय को देने योग्य नहीं है लेकिन इसमें हम कभी ना खोजेंगे कि हमारे भीतर जो हमने सम्मान दिए हैं वही इन सब चीजों पर हमें ले आए हम जो खाना खा रहे हैं आज पृथ्वी पर उसे कोई खाने को राज्य नहीं होगा उसमें कुछ भी नहीं और अगर भोजन ठीक ना हो तो शरीर अस्वस्थ हो जाए शरीर शक्तिहीन हो जाए और अगर भोजन ठीक ना हो मस्तिष्क की प्रतिभा छीन हो जाए तो हैरानी क्या है कोई आश्चर्य नहीं है कि हम आइंस्टीन पैदा नहीं कर पाते हम आइंस्टीन पैदा कर ही नहीं सकते आइंस्टीन पैदा करने के लिए जितना प्रबल ऊर्जा मस्तिष्क की चाहिए वो कहां से आए वो कैसे आए क्या कभी आपने सोचा आदिवासियों ने अब तक एक बुद्ध है, एक महावीर है, कृष्ण क्यों पैदा नहीं किया एक बड़ा गणतज्ञ एक बड़ा वैज्ञानिक पैदा नहीं किया भी पदार्थ से बनता है वो जो मस्तिष्क के भीतर ऊर्जा आती है वो भी पदार्थ से आती है और अगर उसमें ठीक प्रोटीन और ठीक विटामिन और कुछ भी ना मिलते हो तो आसमान से मस्तिष्क भी नहीं होता आत्मा भी बहुत अर्थों में भोजन पर निर्भर होती है लेकिन इस देश में कुछ अजीब हालत पैदा कर ली इसको तोड़ देना पड़ेगा और इसके तोड़ने के लिए एक आमूल विचार की जरूरत है तो युवकों से मैं कहना चाहूंगा कि विदेश के मन से पुरानी जड़ों को उखाड़े और एक एक जड़ पर पुनर्विचार करने के लिए देश को मजबूर करें और किसी भी चीज को अब बिना विचार के लिए मानने के लिए राजी न रहे हो सकता है इसमें कुछ वे जड़ें भी टूट जाए जो नहीं टूटनी थी लेकिन उनको बचाने के लिए अगर गलत जड़ें बच जड़ें बच जाएं तो ज्यादा खतरा है मैं मानता हूं कि अगर ठीक कुछ जड़ें भी टूट जाए पुराने जाल को तोड़ने में तो भी चिंता नहीं करनी क्योंकि ठीक को हम फिर फिर आरोपित करने लेंगे लेकिन इतना गंदा जाल इकट्ठा हो गया है घर में कि अगर उस सफाई में उस कचरे को और गंदगी को निकालने अगर घर का कुछ ठीक सामान भी बाहर चला जाए तो चिंता नहीं लेनी एक दफ्तर कचरा साफ हो जाए तो ठीक को पुनर्निर्मित किया जा सकता है लेकिन हमारा मुल्क बहुत डरा हुआ है वो कहता है कहीं कुछ ठीक ना टूट जाए मैंने सुना है कि चीन में जैसे ही माओ की सत्ता आई तो उसने एक नियम बनाया वो नियम बड़ा कीमती सारी दुनिया में नियम है अदालतों का ये कि चाहे सौ अपराधी छूट जाए लेकिन एक निरपराध व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए सारी दुनिया का कानून ये मानते चलता है कि चाहे सौ अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए माओ चीन में आया तो उन्होंने अदालत का पूरा नियम बदल दिया और उन्होंने कहा कि चाहे सौ निरपराध व्यक्तियों को दंड मिल जाए लेकिन एक अपराधी को हमने छूट दे देंगे इसका परिणाम हुआ इसका आमूल परिणाम हुआ इसका परिणाम यह हुआ कि निरपराधी को सजा देने में चिंता उन्होंने छोड़ दी कोई फिक्र नहीं निरपराधी सूली पर लटक जाए लटक जाए लेकिन अपराधी को हम न बचने देंगे इसके परिणाम बहुत व्यापक हुए इसका परिणाम यह हुआ कि अपराधी का जिंदा रहना मुश्किल हो गया। जिंदगी के संबंध में भी हम यही कहते हैं कि कहीं एक ठीक बात न टूट जाए तो चाहे एक ठीक बात बचाने को सौ गलत बातें बचा नहीं पाए तो हम बचा लेते हैं जिंदगी का ये नियम हमें बदल देना पड़े मैं आपसे कहना चाहता हूं सौ ठीक चीजें टूट जाएं तो तोड़ देना है लेकिन एक गलत चीज को नहीं बचने देना है तो ही हम गलत चीजों से मुक्त हो पाएंगे अन्यथा नहीं और ध्यान रहे ठीक चीज फिर पैदा की जा सकती है क्योंकि जो ठीक है उसकी हमें रोज जरूरत उसके बिना हम रह सकेंगे उसे हम पैदा कर ही लेंगे हर एक ठीक चीज के पास सौ गलत चीजों का जाल खड़ा हो है और उस एक को बचाने के लिए वो सौ गलत जाल को बचाना पड़ता है इसकी हमें हिम्मत करनी पड़ेगी विध्वंस की हिम्मत करनी पड़ेगी तो ही हम निर्माण कर सकते हैं अन्यथा निर्माण नहीं हो सकता तो मैं युवक क्रांति दल के लिए मेरा एक ही संदेश कि किसी भी भांति विध्वंस की तैयारी के लिए देश को तैयार करना रचनात्मक कार्यक्रम बहुत हो चुके उनसे क्षमा चाहिए क्योंकि ध्यान रहे रचनात्मक कार्यक्रम सदा पुराने में जोड़ होता है रचनात्मक कार्यक्रम सदा पुराने में एडिशन होता है अब तो देश को विध्वंसात्मक कार्यक्रम चाहिए कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चाहिए विनोबाजी ने इतने दिन तक रचनात्मक कार्यक्रम चलाया गांधी जी ने इतने दोनों तक रचनात्मक कार्यक्रम चलाए हमें रचनात्मक शब्द भी बड़ा प्रेमपूर्ण लगता है हमें लगता है कि कुछ रचनात्मक मेरे पास लोग आते हैं वे कहते हैं कुछ रचनात्मक कार्यक्रम बताइए क्यों रचनात्मक का मतलब होता है जो मौजूद है उसमें कुछ जोड़ने वाला और जो मौजूद है वो इतना खड़ गया है कि तो उसमें अब कुछ भी नहीं जोड़ना उसमें जोड़ने से उस मौजूद के बचने का इंतजाम पैदा होता है और कुछ भी नहीं होता जैसे एक मकान गिरने वाला है और कोई कहता है कोई रचनात्मक कार्यक्रम तो क्या होगा एक खम्बा लगा दीजिए दीवार में चार ईटें जोड़कर और एक सहारा लगा दीजिए रचनात्मक कार्यक्रम नहीं मैं कहता हूं इस देश का भवन इतना ज्यादा हो गया है क्या इसकी रचना में एक ईट भी खर्च करना पागलपन है क्योंकि ये पूरा मकान तो गिरेगा उसके साथ वो रचना के लिए जितनी ईदें लगाई थी वो भी बिलूल चली जाएंगी अभी रचना नहीं करनी पहले एक बार इस मुल्क के मकान को पूरा गिरा देना फिर रचना हो सकती है फिर ही रचना हो सकती है विध्वंस के लिए मुल्क का मन अगर तैयार हो जाए तो ही रचना हो सकती है विध्वंस पहला चरण होगा सृजन दूसरा अब सृजन की बात नहीं करनी अब सृजन की बात ही छोड़ देनी मरे हुए तो मन को वो बात बहुत अपील करती वो मरा हुआ मन कहता है कुछ जोड़ने की बात बताओ मिटाने की बात मत करो कुछ जोड़ो कुछ निर्माण करो कुछ निर्मित करो पांच हजार साल से हम वही कर रहे हैं उसका अंतिम परिणाम यह हुआ है कि पांच हजार साल पहले बनाए गए मकान अब भी जिंदा हैं क्योंकि उनमें हम रचनात्मक जोड़ लगाते ही चले गए अब उन मकानों में रहना मुश्किल क्योंकि उन मकानों के गिर जाने का किसी भी दिन खतरा नहीं उनमें भीतर तो रहना मुश्किल है लेकिन बाहर हम रचनात्मक कार्यक्रम जारी रख सकते हैं मकान के भीतर रहना मुश्किल हो गया बाहर योजनाएं चलती रहती और चार डंडे जोड़कर लगा दो और नया रोगन कर दो और नया पुताई कर दो फिर दिवाली आ गई या फिर इसको खुद भी पोत के ठीक कर दो फिर ये नया मालूम होने लगे लेकिन अब ये आगे महंगा पड़ जाएगा सारी दुनिया ने अपने मकान बदल लिए सिर्फ हम अपने पुराने मकान से चिपके हुए या तो हमें ये मकान गिराना पड़ेगा या इस मकान के साथ हम सबके गिर जाने का डर ये मकान सब गिरेगा कहीं ऐसा ना हो कि इसके नीचे हम सब सबसे मन जाएंगे इस संबंध में और बात आपसे सांझ करूंगा इतना ही कहना चाहता हूं कि युवक अपने मन में विध्वंस के लिए भी एक आदर का भाव ले लेंगे के लिए आदर का भाव बिल्कुल स्वाभाविक है विध्वंस के लिए आदर का भाव लेना बहुत क्रांतिकारी कदम है और जो भी रिवोल्यूशनरी माइंड है जो भी क्रांतिकारी विचारक है वो विध्वंस की पहले तैयारी करेगा वो कहेगा हम तोड़ना चाहते हैं निर्माण करेंगे लेकिन पहले हम तोड़ेंगे पहले हम उसको मिटा दें जिससे हम परेशान हो गए फिर हम नए को बना लेंगे नए मंदिर बनाने पड़ेंगे बिना मंदिरों के रहना मुश्किल है लेकिन पुराने मंदिर गिराए बिना नए मंदिर बनाने की बात भी नहीं उठानी क्योंकि नए मंदिर बनाने की बात पुराने को गिराए बिना उठाने पर खतरा यह पैदा होता है कि सब पुराने मंदिर दीवारों पर नया रंग लोगन खोज के घोषणा करने लगते हैं कि ये तो नए हो गए अब और नए की क्या जरूरत है पुराना नए की तरह कवायत करता है उन नए की तरह रंग लोगन बताकर प्रकट करना चाहता है कि नए की कोई जरूरत नहीं इस देश की जड़ों में पुरानी जड़ों को खोज लेना है हार कर फेंक देना हो सकता है पूरा वृक्ष गिर जाए लेकिन जिंदा कौमें कभी इसकी फिक्र नहीं करती कि क्या गिर जाएगा क्योंकि जिंदा कौमें बनाने की हिम्मत से भी कर रखती सिर्फ मरी हुई कौमें डरती है कि कुछ गिरना जाए कुछ टूट ना जाए क्योंकि फिर हम बना तो ना चाहिए फिर हम बनाना चाहिए डर उन्हें गिराने से रोकता है और जितना वो डर से चले जाते हैं उतना ही नए को बनाने की जगह नहीं रह जाती नए को बनाने का उपाय नहीं रह जाता और ध्यान रहे जब तक पुराना बना रहता है तब तक नए को बनाने की जरूरत इतनी पीड़ादायी नहीं हो जाती कि हम नए को बनाने को निकल पड़े अगर पुराना मकान मौजूद है तो हम किसी तरह गुजारा करते चले जाते हैं पुरानी संस्कृति को तोड़ देना पड़ेगा पुरानी सभ्यता को तोड़ देना पड़ेगा और अंतिम बात भारत को किसी तरह भारतीयता से मुक्त करने की जरूरत जब तक भारत भारतीयता से मुक्त नहीं होता तब तक आधुनिक नहीं हो सकता है आधुनिक होना हो तो भारतीयता से मुक्त होना पड़ेगा और भारतीयता से मुक्त होने में प्राणों को बड़ा कष्ट आएगा क्योंकि हमारा सारा अहंकार भारतीय होने से जुड़ गया अब वो अहंकार दुनिया में नहीं टिकेगा चीनी थे जापानी थे जर्मन थे हिंदू थे मुसलमान थे ईसाई थे जैन थे आदमी जैसी चीज पुरानी दुनिया में नहीं थी जैसी चीज पुरानी दुनिया में नहीं जगत जैसी कोई चीज पुरानी दुनिया में नहीं थी जगत हजार खंडों में जुटा हुआ था लेकिन अब ये असंभव हो गया है कि जगत हजार खंडों में टूटा रह जाए जब तक राजनीतिकियों की चाल थोड़े दिन और चल सकेगी क्योंकि आदमी का मन पुराना है और राजनीतिक उस पुराने मन का शोषण किए चले जाते हैं तब तक राष्ट्र टिकेंगे लेकिन अब राष्ट्रों का टिकना बहुत महंगा हो गया अब इनका होना बहुत खतरे से भरा हुआ है अब इनके न होने में मनुष्यता का हित और जब तक धर्म गुरुओं की चाल चलेगी तब तक हिंदू और मुसलमान बचेंगे लेकिन अब उनकी चाल भी ज्यादा दिन नहीं चलते हालांकि वे चालों की नई नई तरकीबें खोजते अगर हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए तो वे ये नहीं कहते कि हिंदू मुसलमान की वजह से हो गया वे कहते हैं ये गुंडों की वजह से हो गए ये गुंडा कौन है इसका पता लगाना बहुत मुश्किल ये गुंडा कहां है इसका पता लगाना मुश्किल जबकि मैं आपसे कहता हूं सब झगड़े महात्माओं के कारण होते हैं गुंडों के कारण कोई झगड़ा नहीं होता गुंडे बिचारे आखिर में फंस जाते हैं और महात्मा बड़े होशियार झगड़े के बीच बोते हैं और जब झगड़ा फैल जाता तो अमन कमेटियां भी बनाते शांति कमेटियां भी बनाती झगड़े को शांति करते एक गाय की पूछ कट जाए किसी गांव में तो मुस्लिम दंगा हो जाएगा तो और हम कहेंगे गुंडों ने दंगा कर दिया जबकि सच बात है कि जिन महात्माओं ने यह समझाया कि गाय माता है वो झगड़े की जड़ में अगर गाय माता ना हो तो गाय की पूछ कट जाने तो झगड़ा होने वाला नहीं सच तो यह है कि गाय माता ना हो तो शायद कोई पागल गाय की पूछ भी ना काटता गाय की पूछ भी इसलिए कटती महात्माओं की वजह से और गाय की पूछ कटने पे झगड़ा भी इसलिए होता है महात्माओं की वजह से लेकिन महात्मा पीछे समझाने भी आ जाता है उनकी समझाने की तरकीबी बड़ी अच्छी है वो ये नहीं कहते कि हिंदू मुसलमान की वजह से झगड़ा है वो ये कहते हैं असली हिंदू बनो तो झगड़ा नहीं होगा असली मुसलमान बनो तो झगड़ा नहीं होगा जब नकली हिंदू और नकली मुसलमान से इतना उपद्रव हो रहा है तो असली हिंदू मुसलमान असली मुसलमान असली हिंदू कितना उपद्रव करेंगे हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है जब ये सूडो नकली इतना उपद्रव करते हैं तो असली क्या करेंगे कहना मुश्किल लेकिन वो समझाए तक जाते गांधी जी जैसे अच्छे आदमी इस देश में हिंदू मुसलमान को एक करने की कोशिश करते थे लेकिन असफल रहे असफलता का कारण जिन्ना नहीं है असफलता का कारण हिंदू मुसलमान नहीं असफलता का कारण गांधी का पक्का हिंदू होना है गांधी जैसे अच्छे आदमी भी ये हिम्मत नहीं कर सके कि कह दें कि मैं सिर्फ आदमी हूं अभी खान अब्दुल गफ्तार से समझाते फिरते लोग लेकिन वो पक्के मुसलमान हिंदू मुसलमान एक हो जाएं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हिंदू मुसलमान मिट जाएं। मैं आपसे कहना हूं हिन्दुस्तान के युवकों को हिंदू मुसलमान एक हो जाएं। इस झंझट में पढ़ना ही मत गांधी जैसा अच्छा आदमी एकदम असफल सिद्ध हुआ अब तो हिन्दुस्तान के युवक को कहना है कि हिंदू मुसलमानों को मिटाएंगे एक नहीं करना है एक हो ही नहीं सकते हो असल में उनका होना ही उपद्रव है उनकी मौसू ही खतरा है आने वाले युवक को घोषणा करनी चाहिए कि मैं सिर्फ आदमी हूं ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान फिर हम देखें हिंदू मुस्लिम दंगा कैसे होता है लेकिन तब दौरे नुकसान होंगे जो महात्मा झगड़ा करवाते हैं वो भी धंधे के बाहर हो जाएंगे और जो झगड़े को शांत करवाते हैं वो भी धंधे के बाहर हो जाएंगे और इन दोनों महात्माओं में आपस में सांठ गांठ झगड़ा कराने वाले और झगड़ा शांत कराने वाले मैंने सुना है एक गांव में दो आदमियों ने एक नया धंधा शुरू किया खिड़कियां कांच साफ करने का उनमें से एक आदमी गांव में जाकर पहले रात में सोए हुए लोगों की खिड़कियों पर डामल फेंका था दो तीन दिन बाद दूसरा आदमी चिल्लाता हुआ निकलता था खिड़कियां साफ करवानी है और लोग बाहर आते कि तुम्हारी बड़ी कृपा के अच्छे आ गए हम बड़ा चिंतित थे कि खिड़कियां कैसे साफ हों मालूम कौन कुछ डांगल फेंक गया वो दोनों पार्टनर थे इधर एक महात्मा झगड़ा करवाता है उधर दूसरा महात्मा शांत करवाता है वो दोनों धंधे के बाहर हो जाएंगे हिंदू मुसलमान को मिटाने की जरूरत अब हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं करना है भविष्य में अब तो हिंदू मुसलमान न रह जाए इसकी कोशिश करनी अब तो ऐसी कोशिश करनी है कि आदमी रहे न हिन्दू हो न मुसलमान न ईसाई न जैन न हिन्दुस्तानी न पाकिस्तानी हिन्दुस्तान के बच्चे नुकसान में पाकिस्तान के बच्चे नुकसान में कोई समझ की बात नहीं है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान किस लिए लड़ते रहे इससे ज्यादा नासमझी की कोई बात नहीं हो सकती लेकिन हमारी सारी ताकत इसमें लग जाएगी जबकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों लोग खुशहाल हो सकते हैं और दोनों साथ होकर ज्यादा खुफहाल हो सकते हैं अगर ये सारी जमीन इकट्ठी हो तो आज दुनिया में स्वर्ग निर्मित किया जा सकता है विज्ञान ने वे सारे साधन दे दिए हैं अगर मनुष्य की मूर्णता न जीती तो हम मनुष्य को यही स्वर्ग दे देंगे अब कहीं आगे स्वर्ग खोजने की कोई जरूरत नहीं सारी बीमारियां मिटाई जा सकती हैं सारी दीनता दरिद्रता मिटाई जा सकती है सारा अज्ञान मिटाया जा सकता है और आदमी को वो सब दिया जा सकता है जिसकी ऋषि मुनियों ने स्वर्ग में कल्पना की कौन सी चीज बाधा बन रही है सिर्फ एक चीज बाधा बन रही है राष्ट्रों की सीमाएं धर्मों की सीमाएं आइडियालॉजी की सीमाएं और ध्यान रहे पुराने धर्म बाधे पड़ जाते हैं तो नए धर्म पैदा हो जाते हैं जैसे कम्युनिज्म नया धर्म हिंदू मुसलमान पुराने पड़ गए हैं झगड़े में रद नहीं है तो अमरीका और रूस नई आइडियोलॉजी नए धर्म बनाकर खड़े हो गए हैं भी मक्का है कुछ लोगों के वो वहां भी यात्रा करने जाते हैं बड़े प्रसन्न लौटते हैं। जैसा एक मुसलमान हज करके लौटता है वैसा एक कम्युनिस्ट मास्को के लौट आता है तो वो उसकी इज्जत बढ़ जाती वो हाजी हो जाती <laughs> वो मास्को हो आया वो कम्युनिस्टों के मक्का मदीना हुआ है? वो वहां दर्शन कराया नए देवताओं के नए भगवानों नए उपद्रव पैदा हो जाते हैं क्या आदमी को तो सारे उपद्रवों से नहीं बचाया जा सकता इस संबंध में दोपहर आपसे मैं बात करूंगा। मेरी ये बातें इतनी शांति और प्रेम से सुनी उससे बहुत आनंदित हूं और अंत में सब के भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार